महाभारत शांति शांतिपर्व षडिकमोध्याय योग और सांख्य के स्वरूप का वर्णन तथा आत्मज्ञान से मुक्ति जनक उवाच नाना थ्यक तमितुक्तृथ तो तो सत्तम पशाधी संत निदर्शन जग नग्न पूछा मुनिश्रेष्ठ आपने क्षर को अनेक रूप और अक्षर को एक रूप बताया किंतु इन दोनों के तत्व का जो निर्णय किया गया है उसे मैं अब भी संदेह की दृष्टि से ही देखता हूँ तथा प्रबुद्धाभ्याम बुद्ध्यमान चाणघ बुद्धियान पश्या तत्व संशय निष्पाप महर्षे जैसे अज्ञानी पुरुष अनेक रूप में और ज्ञानी पुरुष एक रूप में जानते हैं उस परमात्मा का तत्व मैं अपने स्थूल बुद्धि के कारण समझ नहीं पाता हूँ मेरे इस कथन में तनिक भी संशय नहीं है अक्षर यद्यपि कारण तदप्य स्थिर बुद्धि यद्यपि आपने क्षर और अक्षर को समझाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताई है तथापि मेरी बुद्धि अस्थिर होने के कारण मैं उन सारी युक्तियों को मानो भूल गया हूँ तदेत स्रोत मेक्षा भी नानात्वकत्व दर्शनम बुद्धम चा प्रतिबुद्धम च बुद्धमान तत्व इसलिए इस नानात्व और एकत्व रूप दर्शन को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ बुद्ध अर्थात ज्ञानवान क्या है अप्रतिबुद्ध अर्थात ज्ञानहीन क्या है तथा बुद्धिमान अर्थात ज्ञे क्या है यह ठीक ठीक समझाइए विद्या विद्य भगवान अक्षर चरमे व साक्षम योगम चका स्ने न एव च पृथक भगवन् मैं विद्या अविद्या अक्षर और क्षर तथा सांख्य और योग को पृथक पृथक पूर्ण रूप से समझना चाहता हूँ वशिष्ठवाच हत संप्रवक्ष्या यदे तदनु पृक्षसी योग कृत्यम महाराज पृथ्वी वृणु स्वे वशिष्ठ जी ने कहा महाराज तुम जो जो बातें पूछ रहे हो मैं उन सब का भली भांति उत्तर दूंगा इस समय योग संबंधी कृत्य का पृथक ही वर्णन कर रहा हूँ सुनो योग कृत्यं तो योगा ध्यान में परम बल तच्चापीधन आहुर्विद्यादो जनाग्रता च मनस प्राणायाम तथा चाणायामस्तु सगुणो निर्गुण मनसस्तथा योगियों के लिए प्रधान कर्तव्य है ध्यान वही उनका परम बल है योग के विद्वान उस ध्यान को दो प्रकार का बतलाते हैं एक तो मन की एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम प्राणायाम के भी दो भेद हैं सगुण और निर्गुण इनमें से जिस प्राणायाम में मन का संबंध सगुण के साथ रहता है वह सगुण प्राणायाम है और जिसमें मन का संबंध निर्गुण के साथ रहता है वह निर्गुण प्राणायाम है मूत्रोत्सर्गपुरेशे च भोजने च नधिप्रिकालभंजीत शेषम झुंजित तत्परः नरेश्वर मणत्याग मूत्रत्याग और भोजन इन तीन कार्यों में जो समय लगता है उसमें योग का अभ्यास न करें शेष समय में तत्परता तत्परतापूर्वक योग का अभ्यास करना चाहिए इंद्रियाण इंद्रिया निवर्त्य मनता शुचि दस द्वादश्विंसा परम ततः संचोदनात्म चोदिषंत अजरम तम तो यदुक्त मनीष बुद्धिमान योगी को चाहिए कि पवित्र हो मन के द्वारा सूत्र आदि इंद्रियों को शब्द आदि विषयों से हटावे एवं बाईस प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा उस जरा रहित जीवात्मा को जिसे मनीषी पुरुषों ने आत्मस्वरूप बताया है चौबीस तत्वों के समुदाय रूप प्रकृति से परें परम पुरुष परमात्मा की ओर प्रेरित करें जैसे घड़े में जल भरा जाता है उसी प्रकार पादांगुष्ठ से लेकर मुर्धा तक संपूर्ण शरीर में नासिका के छिद्रों द्वारा वायु को खींचकर भर ले फिर ब्रह्मरंध्र अर्थात मुद्दा से वायु को हटाकर दलाट में स्थापित करें यह प्राण वायु के प्रत्याहार का पहला स्थान है इसी प्रकार उत्तरोत्तर हटाए हटाते और रोकते हुए क्रमश भ्रूमध्य नेत्र नासिका मूल जीवा मूल कंठ कूप हृदय मध्य नाभि मध्य मेढ उपस्थ का मूल भाग उदर गुदा उरु, मूल, उरु मध्य जानो मूल जंघा मध्य गुल्फ और पादंगुष्ठ इन स्थानों में वायु को ले जाकर स्थापित करें। इन अठारह स्थानों में किए हुए प्रत्याहारों को अठारह प्रकार की प्रेरणा समझना चाहिए इनके सिवा ध्यान धारणा समाधि तथा सत्व पुरुषान्यता बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का बोध ये चार प्रेरणाएं और हैं यही सब मिलकर बाईस प्रकार की प्रेरणाएँ कही गई हैं नयश्चात्मा सत्येय मनुष्युम व्रतम झ ही न मनसो नान्य थे निश्चय हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि जो लोग इस प्रकार प्राणायाम करते हैं वे सदा ही पर ब्रह्म परमात्मा के जानने के अधिकारी होते हैं जिसका मन सदा ध्यान में संलग्न रहता है ऐसे योगी के ही योग्य यह व्रत है अन्यथा बहिरमुख चित्त वाले पुरुष के लिए यह नहीं है यह निश्चित रूप से जानना चाहिए विमुक्त सर्वस्यो लघ्वाहारो जितेन्द्रिय पूर्वरात्रि पररात्र धारी त मनोत्मी योगी सब प्रकार के आसक्तियों से मुक्त हो पिता हा, मिताहारी और जितेंद्रिय बने तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करे स्त्रीकृतग्राम मनता मिथिलश्वर मनोबुद्ध्याषाण इव निश्चल साणुवच्चाप्यकंप सैद गिरीवच्चा निश्चल बुद्धिया विधि विधान ज्यादा प्रचक्षते मिथलेश्वर जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्ध के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहने लगे तभी शास्त्र के विधान को जानने वाले विद्वान पुरुष अपने अनुभव से ही उसको योग युक्त कहते हैं न ना शुणते नाघ्राते न्यंते ना न ना पश्य न चपरसम जाना न संकल्पयती न नाते किंच ना बुद्ध्य का प्रकृतिमापन्नमुक्तमाहुरमनीषिण जिस समय वर्ण तो सुनता है न सुंकता है न स्वाद लेता है न देखता है और न स्पर्श का ही अनुभव करता है जब उसके मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा तो काश की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का विमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता उसी समय मनुष्य पुरुष उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं निर्वाते ही यथादीप्यीपस्तव प्रकाशते ही निर्लिंग न तेरी यज्ञति यतिमा अपन या उस अवस्था में वह वा वायु रहित स्थान में रखे हुए निश्चल भाव से प्रज्वलित दीपक की भांति प्रकाशित होता है लिंग शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता वह ऐसा निश्चल हो जाता है कि उसके ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती तदात मनुप्चेतस्मिन दृष्टि कथ्यते हृदय स्थोन्तर आत्मेती घेयोग ज्ञास्ता मत विधायी जिनका साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य कुछ बोल नहीं पाता योग काल में योगी उसी परमात्मा को देखे वश मुझ जैसे लोगों को अपने अपने हृदय में इससे सबके ज्ञाता अंतरात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना उचित है विधोम इव सप्ताह आदित्य रश्मि महान वैद्य तो दृश्य ते महा ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है जैसे धूम रहित अग्नि का किरण मालाओं से मंडित सूर्य का तथा आकाश में विद्युत के प्रकाश का दर्शन होता है ये महात्मानो ब्राह्मणा पश्यंतेम अमृतात्मक धैर्यवान मनीषी ब्रह्मबोधक शास्त्रों में निष्ठा रखने वाले और महात्मा ब्राह्मण की उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं तदेवाहोरणुभ्योणु तमहद्यो महत्म तम सर्वभूत ध्रुव तिठन् दृश्यते न ब्रह्म अणु भी अणु और महान से भी महान कहा गया है संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थिर रहता है तथापि किसी को दिखाई नहीं देता है बुद्धिद्रव्येण दृष्येत मनोदीपेन लोक महतमसस्ता पारे ठन्नतामस तमो सर्वै वेदपारगैनोितमस्क निर्लिंगो लिंग संगीत योगलक्षणम् योगा किमगलक्षण योग प्रपश्यन्ति प्रपश्यी आत्माजरम परम् सूक्ष्म बुद्धि रूप धन संपन्न पुरुष ही मनोमय दीपक के द्वारा उस लोक सृष्टा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं वह परमात्मा महान अंधकार से परे और तमोगुण से रहित है इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुद्व अर्थात अज्ञान नाशक कहा है वह निर्मल अज्ञान रहित लिंगहीन और अनिंग नाम से प्रसिद्ध उपाधिशून्य है यही योगियों का योग है इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है इस तरह साधना करने वाले योगी सबकी दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं योग दर्शनम एतम एता ते एक तत्व सांख्य ज्ञानम प्रवक्षाबी परिसंख्यान दर्शनम यहाँ तक मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से योग दर्शन की बात बताई है अब सांख्य का वर्णन करता हूँ यह विचार प्रधान दर्शन है अव्यक्त महो प्रकृतिवादि तस्मा महत समुत्पन्नम द्वितीय राज प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जैसे महत्त्व कहते हैं अहंकारस्तो अहंकार से अहंकार प्रकट हुआ जो तीसरा तत्व है ऐसा हमारे सुनने में आया है अहंकार से पांच सूक्ष्म भूतों की अर्थात पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई यह सांख्यात्मक दर्शी विद्वानों का कथन है एकता प्रकृतियकाराचा पिछोरथ पंच तशेषा वयी तथा पंचेन्द्रिया चम ये आठ प्रकृतियां हैं इनसे सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार कहते हैं पांच ज्ञान पांच पाँच कर्मेंद्रिया एक मन और पाँच स्थूलभूत ये सोलह विकार हैं इनमें से आकाश आदि पांच तत्व आदि पाँच, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये विशेष कहलाते हैं एकतावदेव तत्वांख्यमाहुर मनीषिण सांख्य विधि विधान ज्ञान सांख्य पथेरथा सांख्य शास्त्री विधि विधान के ज्ञाता और सदा सांख्य मार्ग में ही अनुरक्त रहने वाले मनुष्य पुरुष इतने ही सांख्य सम्मत तत्वों की संख्या बचलाते हैं अर्थात अव्यक्त महत्त्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा इन आठ प्रकृतियों सहित उपर्युक्त सोलह विकार मिलकर कुल चौबीस तत्व सांख्य शास्त्र के विद्वानों ने स्वीकार किए हैं यहाँ जदिभात तलियते लीयनते प्रतिलोहते चातरात्म जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है वह उसी में लीन भी होता है अनुलोप क्रम से उन तत्वों की उत्पत्ति होती है जैसे प्रकृति से महत् तत्व, महत तत्व से अहंकार अहंकार से सूक्ष्मभूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है परंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है अर्थात पृथ्वी का जल में जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं ये सभी तत्व अंतरात्मा द्वारा ही रचे जाते हैं अनुलोम अनुलोमी न जायते प्रतिलोमत गुणागुणे सुसतम सागर चोर मयो यथा जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं तथा तो उसी प्रकार संपूर्ण गुण अर्थात तत्व सदा अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते और विलोम क्रम से अपने कारणभूत गुणों अर्थात तत्व में ही लीन हो जाते हैं सर्ग प्रलयताक निपसतम एक प्रलय चाश बहुत्व चाजत एवे राजेन्द्र विज्ञे ज्ञानकोविद अधिष्ठाता अश्याप निदर्शनम निपथेठ इतना ही प्रकृति के सर्ग और प्रलय का विषय है प्रलय काल में इसका एकत्व है और जब रचना होती है तब इसके बहुत भेद हो जाते हैं राजेंद्र ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति का एकत्व और नानात्व जानना चाहिए अव्यक्त प्रकृति ही अधिष्ठाता पुरुष को सृष्टि काल में नानात्व की ओर ले जाती है यही पुरुष के एकत्व का निदर्शन है एकत्वम च बहुत्व च प्रकृतिरर्थतत्वान एकत्व प्रलय ऐचास बहुत्वम च प्रवर्तनान अर्थतत्व के ज्ञाता पुरुष को यह जानना चाहिए कि प्रलय काल में प्रकृति में भी एकता और प्रकृति काल में अनेकता रहती है इसी प्रकार पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रहता है किंतु सृष्टि काल में प्रकृति का प्रेरक होने के कारण उसमें नानात्व का आरोप हो जाता है बहुधात्मा प्रकुर प्रकृतिम प्रथवात्मिका तत्व क्षेत्र महान आत्मा पंचविंशोधति परमात्मा ही प्रथवात्मिका प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं चौबीस तत्वों से भिन्न जो पच्चीसवां तत्व महान आत्मा है वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है अधिष्ठाते इति राजेन्द्र प्रोचते यति सत्यमय अधिष्ठादिष्ठाता क्षेत्राण नृतम राजेन्द्र इसीलिए यतिशिरोमणि उसे अधिष्ठाता कहते हैं क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण वह अधिष्ठाता है ऐसा हमने सुन रखा है क्षेत्र जाना चाव्यक्त क्षेत्र जोचते आव्यक्ति के पुरे क्षेत्र पुरुषे कथ्यते वह अव्यक्त संज्ञक क्षेत्र प्रकृति को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर रूपी पुरों में अंतर्यामी रूप से शहन करने के कारण उसे पुरुष कहते हैं अन्य देव क्षेत्रम सात अन्य क्षेत्रज्ञ उच्यते क्षेत्र में व्यक्त मृत्युक्तम ज्ञाता वही पंचविंश कास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र अव्यक्त कहा गया है और क्षेत्र उसका ज्ञाता पच्चीसवाँ तत्व आत्मा है अन्य दवा च्ञान सन् तदुच्य ज्ञानम व्यक्त मृत्युक्तम ज्ञेय वै पंचविंशक ज्ञान अन्य वस्तु है और ज्ञेय उससे भिन्न कहा जाता है ज्ञान अव्यक्त कहा गया है और ज्ञेय पचीसवाँ तत्व आत्मा है यहाँ ज्ञान शब्द से बुद्धिवृत्ति को समझना चाहिए अव्यक्तम क्षेत्र मृत्युक्तम तथा सत्व तथे स्वर अनश्वरम असत्व च तत्व तत्पंचविंशकम अव्यक्त को क्षेत्र कहा गया है उसी को सत्व अर्थात बुद्धि और शासक की भी संज्ञा दी गई है परंतु पच्चीसवाँ तत्व परम पुरुष परमात्मा जड़ तत्व और ईश्वर से रहित भिन्न है सांख्य दर्शनम में तवन परसंख्यानिदर्शनम सांख्या प्रकुर्वते चकृति च प्रचक्षते इतना ही सांख्य दर्शन है सांख्य के विद्वान तत्वों की संख्या गणना करते और प्रकृति को ही जगत का कारण बताते हैं इसीलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन है तत्वाद चतुर्विशंख्या तत्वतः साख्यास प्रकृतिया तो निपंचव सांख्यवेद्या पुरुष प्रकृति सहित चौबीस तत्वों की परिगणना करके परम पुरुष को जड़ तत्वों से भिन्न पचीसवा निश्चित करते हैं पंचविंशो प्रकृत्यात्मा बुद्धिमान नृत्य स्मृत यदा तो बुद्ध तेतम तदात केवल वह पच्चीसवा प्रकृति रूप नहीं है उससे सर्वथा भिन्न ज्ञान स्वरूप माना गया है जब वह अपने आप को प्रकृति से भिन्न नित्य चिन्ह जान लेता है उस समय केवल हो जाता है अर्थात अपने विशुद्ध परब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है सम्यक दर्शन एतभात एवेतानत साम्यता प्रतिजान्त इस प्रकार मैंने तुमसे यह सम्यक दर्शन अर्थात सांख्य का यथावत रूप से वर्णन किया है जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे शांत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं सम्यकदर्शनम तहत्यक्ष प्रकृति साम गुण तत्व्यथता निर्गुण सवेन्न प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात अपरोक्ष अनुभव ही सम्य दर्शन है ये जो गुण में तत्व है इनसे भिन्न परम पुरुष परमात्मा निर्गुण है नएं वर्तमान आवृत्ति विद्यते पुनः विद्यते क्षर भाव परम परम परम इस दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों के इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती क्योंकि वे अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं अतः परापर स्वरूप निर्विकार परम पर ब्रह्म रूप से ही उनकी स्थिति होती है पश्यक वत्यो न सम्यक्ते सुदर्शनम ते व्यक्तम प्रतिपद्यंते पुनः पुनरिंदम शत्रुधमधरे जिनकी बुद्धि नानात्म का दर्शन करती है उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है सर्वेत भी जानत तो नर्व प्रबोधना व्यक्तिभूता भविष्य व्यक्त से वर्तिना जो इस सारे प्रपंच को ही जानते हैं वे इससे भिन्न परमात्मा का तत्व न जानने के कारण निश्चय ही शरीरधारी होंगे और शरीर तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशवर्ती बने रहेंगे सर्व्यक्तमितुक्त पंचविशक या एनम अभिचानते नभ ते विद्य सर्वनाम है अभ्यक्त प्रकृति का और उससे भिन्न पच्चीसवें तत्व परमात्मा को असर्व कहा गया है जो उन्हें इस प्रकार जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं होता है इस श्री महाभारती शांति परवणि मोक्षधर्म परवणि वशिष्ठ कराल जनक संवादि सद अधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ और खराल जनक का संवाद विषय तीन सौ छठा अध्याय पूरा हुआ